ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की शर्तें धर्म की मुख्य बातों को गौर से अलग कर साधक की दूसरी अनिवार्य योग्यता धर्म की मुख्य बातों को गौर बातों से पृथक करने की क्षमता है जो धर्म की गौर बातों को वास्तविक आध्यात्मिक जीवन समझने की गलती करते हैं तथा निरर्थक बातों में खो जाते हैं वे कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते तथा कथित रूढ़िवादी लोगों की यही दशा होती है जो धार्मिक आचारों का कड़ाई से पालन करने पर भी जहाँ के तहाँ बने रहते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं धर्म किताबी ज्ञान से भिन्न और उससे कुछ अधिक है आजकल पुस्तकें सभी जगह उपलब्ध है सभी धर्मों पर पुस्तकें हैं विभिन्न धर्मों के संदेश को विभिन्न रूपों में पहुँचाने वाली पुस्तकें हैं किंतु केवल पांडित्य से केवल बौद्धिक अध्ययन से तुम सत्य को नहीं पहचान सकते यदि केवल बौद्धिक जीवन को ही हम बहुत अधिक महत्व दें तो हम धर्म के इस सार तत्व का अनुभव नहीं कर सकते कि सत्य एक है विद्वान लोग उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं व्यक्ति विद्याध्यन कर पारंगत हो जाए लेकिन महान पंडित बनने के बाद वासनाओं का त्याग कर ज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति के आश्रय से जीवन यापन करें तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्य ना सेन सरल हुए बिना आध्यात्मिक जीवन बन नहीं सकता हमें समस्त छल प्रपंच और कपट छद्म से दूर रहना होगा यदि साधक प्रगति चाहता है तो उसे मन की समस्त विकृतियों और दुष्टात्माओं का त्याग करना होगा उसे सीधा सरल पूर्ण रूपेण ईमानदार स्पष्टभाषी और ध्यान व्यक्ति बनना होगा उसमें पाण्डित्य का अहंकार और दम्भ नहीं होने चाहिए आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्वों को समझकर तथा परमात्मा की स्पष्ट धारणा कर लेने के बाद नियम पालन का प्रयत्न करना चाहिए सत और असार बातें ज्यादा मत पढ़ो ऐसा पठन केवल अशांति और परेशानी पैदा करता है शब्द शब्दजा महारण्यम चित्तभ्रमणकारणम अतः प्रयत्ना ज्ञातव्यम तत्व तत्वत्मन वाग्वेखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकौशलम वैदुष्यम विदुषा यदुक्त न तो मुक्त विवेक्यूणाणी अर्थात शब्द जाल एक वन के समान है जिसमें चित्र भ्रमित हो जाता है अतः तत्वज्ञ व्यक्ति को तत्व जानने का प्रयत्न करना चाहिए विद्वत्ता शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान का कौशल एक विद्वान को सुख प्रदान कर सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें विद्या नहीं करनी चाहिए बल्कि इसका आशय यह है कि हमें सत्य के साक्षात्कार की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए तुम्हें श्री राम कृष्ण की वह कथा ज्ञात होगी एक व्यक्ति को घर से एक पत्र मिला जिसमें उसके रिश्तेदारों को कुछ भेंट भेजने के बारे में सूचना थी पत्र की विषय वस्तु जानने के बाद व्यक्ति ने पत्र फेंक दिया और वह सामान खरीदने में लग गया वेदांत में स्वाध्याय को सदा प्रोत्साहित किया गया है लेकिन दैनिक अध्ययन के साथ कुछ ठोस आध्यात्मिक साधना भी होनी चाहिए तुम्हें सदा नियमित स्वाध्याय और जीवन की समस्याओं और सत्य के विषय में गहन चिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि को संस्कारित करते रहना चाहिए पुस्तक पठन मनन चिंतन और गहरे अध्ययन की ऐसी आदत बना लो कि जिस दिन तुम किसी पुस्तक का गंभीरता से विचार करते हुए अध्ययन न कर पाओ उस दिन तुम्हें दुख हो यह दैनिक अध्ययन तुम्हारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाना चाहिए बुद्ध का जीवनोद्देश्य लोगों को यह बताना था कि क्रिया अनुष्ठानों को अधिक महत्व न देकर पवित्रता ध्यान साधना और संयम का जीवन यापन करें जिससे धर्म उनके जीवन में उतर सके नैतिक और पवित्र जीवन यापन किए बिना आध्यात्मिक होना या प्रगति करना संभव नहीं है उनके बिना ये सारी बातें शुभ कल्पना मात्र बनी रहती है तात्पर्य है कि हमें धर्म की अनिवार्य बातों को गौर बातों से पृथक करना सीख लेना चाहिए बुद्ध ने ईश्वर के संबंध में क्या कहा था वे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोले थे परमेश्वर के बारे में बोलने की अपेक्षा ईश्वरीय पथ का अनुसरण करना और आध्यात्मिक जीवन यापन करना कहीं अधिक आवश्यक है लोग प्राय कहते हैं हे प्रभु तुम कितने सुंदर हो तुम्हारा यह आकाश ये तारे यह सारी सृष्टि कितनी सुंदर है पर वे भूल जाते हैं कि सृष्टा सदा ही अपने सृष्टि से बड़ा होता है और इतनी छोटी सी वस्तु सृष्टि के लिए गर्व नहीं करता भले ही हमारे मानवीय मापदंड से यह सृष्टि महान दिखाई दे किंतु परमात्मा के लिए तो वह एक दुच्छ वस्तु ही है अतः भगवत पथ का अनुसरण करना भगवान की उसके बाह्य ऐश्वर्यों के लिए स्तुति करने से अधिक महत्वपूर्ण है यह स्तुति प्रायः मौखिक औपचारिकता मात्र रह जाती है एक बार बुद्ध ने पूछ बुद्ध से पूछा गया देव क्या ईश्वर है क्या मैंने कहा है कि ईश्वर है बुद्ध ने उत्तर दिया इस पर प्रश्नकर्ता ने निष्कर्ष निकाला तो ईश्वर नहीं है लेकिन बुद्ध ने उसका विरोध किया क्या मैंने कहा है कि ईश्वर नहीं है बुद्ध बाल की खाल निकालने वाली कोरी कल्पनाओं का अंत करना चाहते थे और लोगों से दुख और कष्ट से स्वयं की मुक्ति के लिए कुछ कार्य करवाना चाहते थे अतः उन्होंने कहा जब घर में आग लग जाए तो तुम आग बुझाने का प्रयत्न करोगे अथवा केवल आग के कारण की खोज करोगे लेकिन हम कई बार मूर्खतावश कारण की खोज पहले करते हैं और इस प्रयास में सफल होने के पूर्व ही सारा घर जल जाता है और केवल राग का ढेर बच रहता है हमें सदा धर्म के मूल तत्वों को गौर तत्वों से पृथक करना सीख लेना चाहिए पुरुषार्थ पुरुषार्थ का अर्थ है वर्षों से हमारे द्वारा निर्मित मनोजगत से परे जाने का प्रयत्न अधिकांश लोग उसे त्यागना नहीं चाहते वे इतने आलसी होते हैं कि अपने मन के विपरीत कुछ भी नहीं कर पाते एक बार श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा से शिकायत करते हुए कहा था कि उन्होंने खाना पकाकर लोगों के सामने परोस दिया है लेकिन फिर भी वे खाने का कष्ट भी नहीं उठाना चाहते हम सदा यही चाहते हैं कि कोई और हमारा सभी काम कर दे साधक के लिए स्वप्रयत्न के सिवाय परातुष्टित मुक्ति नहीं हो सकती तथा तो कथित धार्मिक लोगों में अधिकांश आध्यात्मिक जगत और धर्म जीवन पर पावलंबी भार स्वरूप हैं उनके लिए यही अच्छा है कि वे कोई दूसरा कार्य करें आध्यात्मिक जीवन का निष्ठापूर्वक प्रारंभ करने के पूर्व हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हम उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए सचमुच तैयार हैं या नहीं सामान्यतः हम में सांसारिक और आध्यात्मिक ये दो प्रवृत्तियाँ होती हैं यदि प्रारंभ में दोनों ही समान रूप से बलवती हों तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अधिक बलवान बनाना चाहिए अन्यथा प्रगति नहीं होगी और अंतर अंतरद्वों का कभी अंत नहीं होगा इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आदर्श सदा के लिए निश्चित कर लिया जाए और चाहे कुछ भी हो उसे न त्यागा जाए यदि हम अनेक कठिनाइयों और विपत्तियों से परिपूर्ण कठिन पथ पर चलना चाहते हैं तो कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए भी कृत संकल्प होना चाहिए यदि हम समस्त असत दृश्य प्रपंच के परे जाना चाहते हैं तो हम में निर्भयता सुरवीरता और कुछ मात्रा में दुस्साहस भी होना चाहिए साधक का पथ अत्यंत खतरनाक है सर्वत्र खतरे और आपत्तियां विद्यमान हैं और एक बार उनमें फंसने पर अधिकांश लोगों के लिए कोई उपाय नहीं रहता समस्त सांसारिक इच्छाओं और अहम बोझ को त्यागे बिना उच्च आदर्श का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता हम एक लंबी रस्सी से बंधी गायों के समान हैं गाय घास खा सकती हैं और उन्हें चलने फिरने की कुछ स्वाधीनता प्राप्त है लेकिन मूर्ख गायें केवल घूमती जाती हैं और सारी रस्सी लिपट जाती है तब वे अपने पैरों के पास की घास भी नहीं खा पाती भगवान मनुष्य को बहुत लंबी रस्सी देता है लेकिन बिरले ही मानव उसका समुचित उपयोग कर पाते हैं प्रायः वह उसी में असहाय रूप में फंस जाता है और हिल हिलढुल नहीं पाता पर यह भगवान का दोष नहीं है सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना सीखो अपने पर जो बीतती है उसके लिए भगवान को दोष देना बहुत गलत है क्षण भर के सुख के लिए तुम सब कुछ भूल जाते हो और भगवान युगों से मानव को जो कहता रहा है उसे नहीं सुनते यदि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य हमारी भावनाओं को पवित्र और उदात्त करना है तो इसका अर्थ यह भी है कि साथ ही हमारी इच्छा शक्ति का विकास हो और मन उच्चतर दिशा में लगे इसका उच्चतर जीवन के लिए पूरा सदुवयोग होना चाहिए संसार में महान इच्छा शक्ति और चित्त की एकाग्रता दिखाई देती है लेकिन दोनों को गलत दिशा प्रदान की जाती है जिसके कारण मानव गहन से गहनतर अंधकार और अज्ञान में पतित होता जा रहा है संसार में दिखाई दे रही इच्छा शक्ति को यदि सही दिशा प्रदान की जाए तो हमारा यह संसार तत्काल स्वर्ग बन जाए एक बालिका की उपचारिका ने बालिका की माता से शिकायत करते हुए कहा कि उसके लिए बालिका को नियंत्रित करना कठिन है माँ ने उपचारिका को अधिक इच्छा शक्ति का उपयोग करने को कहा उसने उत्तर दिया मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बालिका की नकारात्मक शक्ति मेरी इच्छा शक्ति से अधिक है यही समस्या आध्यात्मिक बालक की भी है वह बहुत सी बातें करना चाहता है वह सदा ध्यान करना चाहता है वह आध्यात्मिक विचारों में डूबा रहना चाहता है लेकिन उसका मन विद्रोह करता है ईसाई मान्यता के अनुसार मानव की इच्छा स्वभावतः विकृत है हिंदू मान्यता यह है कि मन की बुराइयां संस्कारों के कारण है इनके कारण इच्छा शक्ति का सही दिशा में उपयोग कठिन हो जाता है लेकिन संस्कारों को बदला अथवा नष्ट भी किया जा सकता है शुभ कर्मों तथा सत्संग से अच्छे संस्कार पड़ते हैं यही नहीं इच्छा शक्ति का निरंतर प्रयोग करने से चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो बलवती होती है उसके बाद आध्यात्मिक जीवन यापन आसान हो जाता है भगवत कृपा पुरुषार्थ के रूप में आती है इच्छा शक्ति का सही दिशा में सदुपयोग करने की तीव्र प्रेरणा और मार्ग की सभी बाधाओं को ध्वंस करने का प्रबल संकल्प भगवत कृपा के लक्षण हैं श्री राम कृष्ण का कथन है जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं हम भ्रम या भ्रम वे ही रख देते हैं नहीं तो पाप की वृद्धि होती पाप से कोई न डरता ना पाप की सजा मिलती जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव क्या है जानते हो मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो मैं रथ हूँ तुम रथी हो एक दिन एक भक्त ने श्री शारदा देवी से पूछा यदि भगवान हमारे अपने हैं तो वे दर्शन क्यों नहीं देते माँ शारदा ने उत्तर दिया कि बिरले लोगों में ही वैसी आंतरिकता होती है अधिकांश लोगों के लिए धर्म केवल औपचारिकता होती है परमात्मा के साथ हमारे अभिन्नत्व के ज्ञान के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है चित्त शुद्धि के बाद अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में लीन करने पर हमें पता चलता है कि सभी कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तब पुरुषार्थ और भगवत कृपा का द्वंद्व समाप्त हो जाता है